तीन पंख पर्वत के शिखर पर एक शिष्य अपने गुरु के साथ रहता था एक दिन वह फल इकट्ठे करने के लिए जंगल की ओर जाने लगा गुरु ने उसे चेतावनी दी लोग कहते हैं कि जंगल में एक भयानक मा मायावी राक्षस रहता है सावधान रहना इन तीन पंखों को अपने पास रख लो रास्ते में मुसीबत आए तो इनके सहारे अपने आप को बचा लेना शिष्य बड़े उत्साह के साथ चल पड़ा फल इकट्ठे करते करते उसे समय का पता ही नहीं चला अंधेरा होने लगा तभी पीछे से एक आवाज सुनकर वह चौक उठा मुड़कर देखा तो वहां एक बुढ़िया घड़ी थी उसने कहा अंधेरे में इस वक्त जंगल में क्या कर रहे हो बेटा तुम थके हुए लगते हो आओ मेरे घर चलकर आराम कर लो शिष्य भूखा और थका हुआ था उसने बुढ़िया की बात मान ली दोनों एक महल में जा पहुंचे इस घने जंगल में इतना खूबसूरत महल शिष्य हैरान हो गया हा हा हा अचानक जोर से हसनी की आवाज आने लगी उसने मुड़कर देखा तो बुढ़िया के स्थान पर एक भयानक राक्षस खड़ा था शिष्य डर के मारे चीख पड़ा राक्षस ने कहा राक्षस ने कहा आज तुम्हें मेरा भोजन मैं तुम्हें खा जाऊंगा शिष्य बचने का उपाय सोचने लगा वह बोला देखो मैं कितना गंदा हूं मैं अभी अपने आप को साफ करके आता हूं बाद में मुझे खा लेना यह कहते हुए वह स्नान घर स्नान घर में चला गया गुरु के दिए पंख में से एक को निकाला और आदेश दिया जब भी मायावी राक्षस मुझे बुलाए तुम मेरी आवाज में जवाब दे देना फिर वह खिड़की से कूद भाग गया जब जब राक्षस शिष्य को पुकारता तब तक स्नान घर से आवाज आती अभी आया अभी आया काफी देर होने पर राक्षस को शंका हुई उसने स्नान घर के अंदर जाकर देखा वहां शिष्य नहीं था फिर क्या था राक्षस गुस्से से छला उठा इतनी हिम्मत मुझे ही धोखा दे दिया कैसे बचकर जाएगा मैं भी देखता वह शिष्य के पीछे भागा और उसके करीब पहुंच गया शिष्य कांप उठा उसने तुरंत दूसरे पंख को हाथ में लिया और उसे आज्ञा दी मेरे पीछे एक विशाल नदी बना दो उसी समय वहां एक गहरी नदी बहने लगी और अपने तेज भाव के साथ राक्षस को बहुत दूर ले गई हे भगवान मैं बच गया शिष्य ने चैन की सांस ली गड़गड़ गढ़ गड़ गड़ आवाज सुनी शिष्य ने मुड़कर देखा वो राक्षस गड़गड़ करके नदी को का पूरा पानी पी गया फिर शिष्य की तरफ दौड़ा शिष्य ने तीसरे पंख को उठाकर उसे आग जाती मेरे पीछे आग की ज्वाला फैला दो फिर क्या था जहां देखो वहां आगे आग नजर आने लगी मगर राक्षस पर उसका कोई असर नहीं पड़ा वो अपने मुंह से नदी के पानी को बाहर निकालता रहा और देखते ही देखते सारी आग बुझाती शिष्य अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ा गुरु के पास जा पहुंचा राक्षस भी उसके पीछे पीछे गया गुरु को धमकाते हुए राक्षस ने कहा तुम अपने शिष्य को मेरे हवाले कर दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा गुरु हंसने लगे जो जादू तुम्हें मालूम है वो मुझे भी आता है जैसा मैं कहूं वैसा तुम कर पाए तो तुम जीते तब मैं अपने शिष्य को तुम्हें सौंप दूंगा राक्षस मान गया उसने कहा ठीक है मैं क्या गुरु ने पूछा, क्या तुम अपने आपको ऊंचे महल जितना बड़ा कर सकते हो राक्षस ने झट से अपने शरीर को बड़ा करके दिखा दिया गुरु ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा बड़ा होना तो बहुत आसान है क्या तुम अपने आपको मटर के दाने जितना छोटा बना सकते हो इसमें क्या मुश्किल है यह कहकर वो एक मटर का दाना गुरु ने छठ से मटर को अपने मुंह में डालकर निकल लिया उस दिन से वह भयानक राक्षस फिर कभी दुनिया में दिखाई नहीं दिया जापान की लोक कल